ब्रह्म जगजन्मस्थित ध्वंस कारण्वाजगदाकर विकारिव प्राप्त तदैतदुर्ब स्वरूपये ब्रह्म जगत जन्म स्थिति ध्वंस कारण जगत का जन्म जगत की स्थिति जगत का ध्वंस उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण ब्रह्म जन्माद ब्रह्म सूत्र में लक्षण किया गया यतो जायन्ते यथवाइमानी भूता जाता जीवंती ये अभिशंब तत्ब्रह्म जगजन्मस्थित कारण ब्रह्म जदि हे तो ब्रह्म जगताकार विकारिव विकार को प्राप्त किया मृत विकार घट हे घटाकार को परिणत तो हो जाता है घटाकार मिट्टी जैसे मृत्यु परिणाम घट जैसे जगत आकार हो जाएगा ब्रह्म का तो ब्रह्म का विकार हो गया जगत तो ब्रह्म विकारी हो गया विकार वाला विकारी होगा तो अनित तो हो जाएगा विकारी तो प्राप्तम इसका वारण करते हैं जगत का कारण होने पर भी उसमें कोई विकार नहीं होता है क्योंकि विवर्त कारण है अति तदैतुर्भध स्वरूप ये एक बार ये जो प्राप्त हुआ विकारित्व प्राप्त उसको वारण करते तदेत ता बार किस प्रकार अति अतिदुर्ब स्वरूपत्वेन अति स्वयं दुखेन बोधय से सदुर्ब और अतिदुर्ब दुख बहुत प्रयत्न कंसे तत्परता से श्रद्धा वाला होते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय यही अतिदुर्बोध है ऐसे ऊपर ऊपर से देखने से पता नहीं चलेगा स्वल्प प्रमाद से स्वल्प प्रयत्न कर दिया प्रमाद के कारण कुछ ज्ञान हो जाए ऐसा नहीं प्राप्त करने की इच्छा है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है तो निरंतर प्रयत्न करना है साक्षात्कार होने तक यही है अति विधिवत साधन अनुष्ठान करने पर भी प्राप्त होगा शास्त्रीय विधि छोड़कर अपने प्रयत्न से कोई कुछ करता रहे कोई अभ्यास करता तीन घंटा शीर्षासन करने का अभ्यास कर ले इसी प्रकार कोई कुछ अभ्यास करता है इतने मात्र से नहीं होगा प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार शास्त्र है ज्ञान होता है बोध है ज्ञान ज्ञान से मुख्य है ज्ञान है प्रमाण और ज्ञान प्रमाण प्रमाण से ही ज्ञान होगा प्रमाण है वेदांत तो प्रमाण ध्यान सब साधन है अंतकोण शुद्धि के लिए सब साधन है यज्ञ दान तप सब साधन है वो सब परंपरा से कारण है किंतु ज्ञान के लिए साक्षात अंतरंग साधन है वेदांत परमाणु से ज्ञान होगा तो श्रवण मनन निधि ध्यान श्रवण करने के लिए भी साधन चतुर संपन्न हो विधिवत आचार्य के पास जाकर के श्रवण करे तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जितने साधना वो भी होना चाहिए तभी होता है ज्ञान तो दुर्भध स्वरूप है दुर्भध स्वरूप कह करके बारण कैसे हुआ कि जगत का कारण है तो भी वह कूटस्थ है निर्विकार है असंग है निर्विशेष है शुद्ध ब्रह्म में कोई विकार नहीं विशेष नहीं क्रिया नहीं संग नहीं गुण नहीं कुछ भी नहीं कुछ नहीं तो इसमें जगत का कारण कैसे होगा तो ही दुर्बध स्वरूप है क्योंकि विकार परिणाम नहीं होता है परिणाम नहीं होकर के कारण होता है इसलिए उसको कहते विवर्त उपादान कारण और ब्रह्म निमित्त कारण भी है उपादान कारण भी है दोनों सर्वत्र उपादान कारण निमित्त कारण भिन्न भिन्न है किंतु यह निमित्त भी उपादान भी है और निमित्त उपादान कारण होते हुए भी ब्रह्म ऐसे कूटस्थ है निर्विकार है तो विवर्त होता है अतत्था अन्यथा अतत्व तो अन्यथा भाव त्विक अन्यथा भाव जगत आकार से परिणाम मानेंगे तो ब्रह्म विकारी हो जाएगा तात्विक अन्यथा भाव नहीं होने से अतात्विक अन्य प्रकार दिखने मात्र से वो विकारी नहीं होगा रज्जु सर्वरूप से दिखने पर भी राज्य तो रज्जु है मरूभूमि में जल दिखने पर भी मरूभूमि सुखी गिली नहीं है इसी प्रकार जगत माया से दिखता है तो जगत का जो जगत का कारण जगत ही स्वयं मिथ्या है मिथ्या जगत का कारण कहने से और कारण तो भी मिथ्या है माया से उसको कारण कहते हैं इसलिए शुद्ध रहते हुए भी जगत का कारण राज्य राज्य रहते हुए भी सर्प का कारण कहते हैं इसी प्रकार ब्रह्म दुर्वत स्वरूप होने से उसे विकारित प्राप्त नहीं विकारित्व का वारण करते हैं अणोरनियाहमे तद्वन महान हम विश्विद विचि पुरातनोहम पुरुषोहमीशो हिणम शिव रूपमस्मी अणोरनयान अणु से अणुतर हे अनुयान हे अणुतर अणु छोटा अल्प परिमाण जितने छोटा परिमाण मन से कल्पना करे श्यामा का तंडुल कहते एकादशी को बनाते श्यामा का तंडुल श्यामा का तंडुल चावल छोटा है वो सामाने दृष्टान्ति के लिए कहते जितने छोटा कल्पना करो उससे भी अणुतर रहे जितने अणु है उससे भी अणुतर रहे अति सूक्ष्म है अणूरणियान अहम एव जो ब्रह्म जगत कारण अणुरणियान अणु से अणितरो अहम न तो मत अन्य मेरे से भिन्न कोई ऐसा नहीं और द्वितीय तत्व ही आम एवं तद्वन महान उसी प्रकार महान भी है कुछ लोग को आत्मा को अणुपरिमाण कहने के लिए अणुरणियान ये दृष्टांत देते हैं श्रुति में कहा गया कहा तो गया श्रुति में किंतु उसके बाद तद्वन महान भी कहा गया उसको छोड़ देंगे आत्मा अणु बताने के लिए तिन्हें बता दिया श्रुति में कहा गया जहां अणु अन से अणुतर कहा जाता है वहीं कहते तद्वद महान उसी प्रकार महान भी है सूक्ष्म से सूक्ष्मांतर जिस प्रकार इस प्रकार महान का तो महत्व महान से भी महत्तर है तद्वत का तो उसी प्रकार केवल महान नहीं कहकर तद्वन महान जैसे अणु से अनुतर हुआ उसी प्रकार महान कहन से महत्व से भी महत्तर जितने बड़ा कल्पना करे उससे भी बड़ा है सबसे तो बड़ा कहते हैं आकाश अनंत है, है? अंत नहीं ऊपर नीचे बाई डाय आगे पीछे जहां जाओ समाप्त तो नहीं होगा आकाश इतने बड़ा है कि ये ब्रह्म उससे भी बड़ा बड़ा है जो अनंत है उससे फिर बड़ा क्या होगा आकाश अनंत है कहीं उसका अंत नहीं होता है उससे भी बड़ा कहने से आकाश भी उसके अंदर है कल्पित तो। इसलिए बा आकाश से भी बड़ा है आकाश से बड़ा कौन से आकाश ही उसके अंदर हो गया ब्रह्म व्यापक है ये परिच्छन्न है आकाश तार्कि लोगों तो कहते आकाश नित्य है सब देश में सब काल में वेदांतिक अनुसार सब काल में नहीं उत्पत्ति नाश होता है और सर्वत्र ब्रह्म में आकाश नहीं ब्रह्म में माया है माया में एक देश में कल्पित है कल्पित होने के कारण परिच्छन नहीं जैसे आकाश को सूक्ष्म कहा सूक्ष्म है इसी प्रकार आत्मा भी सूक्ष्म का अर्थ अनुपरिमाण परिमाण अर्थ नहीं है अति सूक्ष्म से सूक्ष्म महान से महत्तर सबके अंदर है छोटे जो है अति सूक्ष्म पदार्थ उसके अंदर भी है और सबके बाहर भी सबसे बाहर भी आकाश के बाहर भी है आकाश जैसे व्यापक और सूक्ष्म है सर्वग तोहने पर ही सूक्ष्म है सब के अंदर प्रविष्ट है सूक्ष्म इसलिए उसको रोकने का कोई पदार्थ नहीं है पानी को तो रोक लेंगे वायु को भी रोक देंगे दरवाजे से बंद कर दिया खिड़की बंद कर दिया वायु को भी रोक लेते हैं प्रकाश को भी रोक लेते हैं काज से तो नहीं रोक पाएंगे किंतु तो अन्य दीवार पत्थर लकड़ी आदि से प्रकाश को रोक लेते हैं किंतु आकाश को रोकने के लिए कोई पदार्थ नहीं लेने के लिए भी पानी ले लेते हैं बर्तन में गिलास में लोटा में पदार्थ को ले जाते हैं आलोक को कांच के बर्तन में आलोक को ले नहीं सकते दीप जी जला दीप उसके साथ है किंतु सूर्य किरण में लेकर रखेंगे कांच उसी प्रकाश को अंदर ले आएंगे अंधकार कमरा का भी कांच के अंदर नहीं आएगा लोहा का बर्तन में प्रकाश रो करके ले आएंगे तो आ जाएगा वो ऐसे ही आ जाता है कुछ नहीं आता है इसी प्रकार कोई पदार्थ ने आकाश को ले करके चलने के लिए मजबूत लोहा का घड़ा जैसे बनाएंगे और ऊपर बंद कर सील कर देंगे उसके अंदर आकाश रहेगा रहेगा उसको लेकर जाएंगे तो आकाश जाइए जाना पड़ेगा आकाश को आकाश को नहीं ले सकते हैं उसको ले जाओ आकाश सब के अंदर बाहर जहां जाएगा वहां भी आकाशे घट समृतम आकाशम नियमाने घटे यथा घटो नियतन आकाशम तत्व जीवा नभोपमा घट के अंदर आकाश है घट को लेकर चलो घोड़ा को तो लेंगे आकाश नहीं ले घटो नियतन आकाशम इसी प्रकार तत्व जीवा न हो पमा इसी प्रकार जीवा जो आत्मा है जो मनुष्य आता है जाता है उसके अंदर आकाश रहता है नहीं रहता है आते समय आकाश को लेकर आता है बाहर नहीं अंदर ने आकाश को नहीं ला सकता है आकाश सूक्ष्म आत्मा को लेकर कौन आएगा आकाश जैसे सर्वत्र है जिसे सर्वत जहां जाओ वहा आकाश आत्मा सर्व है जहा जाओ वहां आत्मा है आत्मा को कोई नहीं लाता है क्या लेकर कहता है घड़ा घड़ा में अंतकर्ण जड़ ये सर्दे घड़ा उसके अंदर अंतकर्ण जड़ है वो अंतकर्ण जब आया जहाँ अंतकर्ण जाता है वहाँ चेतना का प्रतिबिंब चिदाभा से रहता है वो चिदाभा से रहने से चेतन का ते लगता है चेतन चलता है बिंब रूप चेतन व्यापक सर्व व्यापक जिसमें कोई क्रिया नहीं है क्रिया तो उपाधि में जल में दर्पण में जैसे दर्पण को चलाओ जल को चलाओ इसी प्रकार अंतकण कोण शरीर के अंदर चला आया दर्पण को लेकर चलो तो दर्पण में प्रतिबिंब दिखेगा घड़ा में जल है उसको लेकर चलो तो जल में आकाश का चंद्र का प्रतिबिंब भी रहेगा इसी प्रकार शरीर में अंतकण है जब आप आते हो तो ये अंतकोण आया उसमें चेतन का प्रतिबिंब है बिंब रूप चेतन सर्वव्यापक होने से आप जहां भी जाओ अंतगण में उसका प्रतिबिंब होता है चिदाभास लगता है चेतन चलता है मनुष्य चलता है कोई पशु दौड़ता है ये चेतन है जड़ नहीं और दौड़ रहा है चेतन चल रहा है इसे लगता है जो चेतन है वास्तव वो दिखता नहीं जो दिखता है वो चेतन नहीं है दिखता है तो शरीर फिर भी उसको चेतन कहते हैं चिदाभास के संबंध से चिदाभास है तो चेतन कहते हैं, चिदाभास नहीं तो जड़ कहते हैं। तो जो चेतन चलता है जिस चेतन में क्रिया है जिस चेतन में करते चेतन नहीं है जड़ तो करता नहीं होगा शुद्ध चेतन भी करता नहीं है वो देहादि के साथ चिदाभास के संबंध से बुद्धि में चिदाभाष चेतन का प्रतिबिंब हुआ वही क्रिया करता है और बुद्धि के संबंध से शरीर में भी चैतन्य दिखता है व्यापक है चिद रूप बिंब रूप चेतना सूक्ष्म के सूक्ष्म है सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है उसके अंदर भी है और बाहर है सबके बाहर है जैसे आपके अंदर आकाश है बाहर भी आकाश है जो आकाश आपके अंदर है और बाहर है वही आकाश सबके अंदर बाहर भी है कितने आकाश है हजार व्यक्ति बैठेंगे तो सब के अंदर आकाश कितने हो जाएंगे एक ही आकाश है इसी प्रकार चेतन एक ही है अलग घड़ा होने पर भी आकाश भिन्न भिन्न नहीं होता है क्योंकि आकाश का विभाजन किसी पदार्थ से नहीं होता है लोहे को तो काट देते आरी से आकाश को काटने के लिए क्या चाहिए चक्कू या खड़ग या कुठार जलाने के लिए कुछ नहीं है विभाग नहीं होता है विज्ञान तो बहुत तो आगे पहुंच गया अभी तक तो आकाश को दो टुकड़ा करने के लिए कोई नहीं निकला यंत्र वो तो आकाश को मानते नहीं कि आकाश को है ही नहीं ये तो वेदांत में कहते पांच भूत में आकाश आकाशिक भूत है जिस प्रकार आकाश का विभाजन नहीं होता है सर्वव्यापक है इसी प्रकार उससे भी सूक्ष्म उससे भी महत्व है चेतना उसका कारण और सूक्ष्म है उसका भी विभाजन नहीं होता एक ही चेतन सर्वत्र है महत से भी महत्तर है महान से भी महत्तर है सूक्ष्म से सूक्ष्मांतर महान से महत्तर वही सत्य है आत्मा चैतन्य व्यापक है वही अहम विश्वम सर्वम इदम विचित्रम सारे विचित्र जगत सब कुछ पुरातन हम ये जगत उत्पन्न हुआ तो हम यदि विश्व जगत है तो चेतन अभी हुआ होगा कहते पुरातन हम ये नित्य है अनादि है पुरातन हम पुरुष पूर्ण होने से पुरुष कहते है पुरुषो हम ईश यहाँ पुरुष स्त्री के लिए पुरुष ऐसा नहीं पुरुष का तो है व्यापक ईश्वर वही है वही जगत कारण हम आया होकर ईशा है हिरणमय है प्रकाशमय स्वयं प्रकाश है, है। शिवरूपम अस्मि वही शिवरूप रूप कल्याण रूप में हूं स्वरूप के अज्ञान से ही देहादि में अहम बुद्धि करके ही दुखी संसारी होता है बिंब रूप चेतन जिस प्रकार आकाश स्थिर है जल में उसका प्रतिम्ब अधिकता है जल में कंपन होने पर आकाश में कंपन दिखता है आकाश में चंद्र है तो उसका प्रतिब भी दिखता है जल में जल में कंपन होने पर प्रतिम्ब में कंपन दिखता है बिंब में कोई कंपन नहीं होता है बिंब में भेद नहीं हजारे घड़ा में जल में घड़े में चंद्र का प्रतिब बहुत दिखेगा बहुत प्रतिबिंब होने पर आकाश में बिंब एक रहेगा या अनेक हो जाएगा एक ही है जब घड़ा को हिलाएंगे तो ऊपर आकाश में चंद्र थोड़ा थोड़ा हिलेगा नहीं घड़ा को तोड़ देंगे प्रतिम्ब रहेगा घड़ा में नहीं रहेगा आकाश में जो चंद्र उसमें से थोड़ा कम हो जाएगा जितने प्रतिम्ब नष्ट हो उत्पन्न हो जल भरे तो प्रतिम्ब दिखेगा जल अद करिया चला गया प्रतिम्ब नहीं दिखेगा शरीर से अंत चला गया तो मर गया कहते चेतना चला गया चेतना व्यापक सब के अंदर बाहर है सीधा भाष चला गया चेतने के कुछ नहीं होता जन्म वरण कुछ नहीं है ऐसे घट की उत्पत्ति घटक का नाश तो कहते घटक का घटाकाश उत्पन्न हुआ का नष्ट हो गया आकाश में उत्पत्ति नाश नहीं है शुद्ध चेतन में जन्म वरण है ही नहीं देह की उत्पत्ति से कहेंगे देवदत्त पुत्र उत्पन्न हुआ देवदत्त का उसका शरीर उत्पन्न हुआ शरीर विशिष्ट आत्मा में जन्म और अंतकर्ण चला गया सूक्ष्म शरीर तो कहीं मर गया मर जाने पर मरते समय क्या जाता है स्थूल सर से सूक्ष्म चल जाता है सूक्ष्म का अत्यंत का वियोग सपना में स्थूल सर छोड़ कर सूक्ष्म अलग हो जाता है कि केंद्र फिर आ जाता है सरस्वती में सूक्ष्म अज्ञान में रह गया लीन हो गया तो फिर आ जाता है वियोग तो होता है सरस्वती अवस्था में स्थूल सर को छोड़ करके सूक्ष्म स्वर चला जाएगा अज्ञान में क्या आ जाता है अब मृत्यु काल में वियोग हो जाता है का वियोग, फिर उसको नहीं ला सकते हैं और सूक्ष्म सर निकले गया अभी वैज्ञानिक वो डॉक्टर बड़े बड़े मिलकर के सूक्ष्म को लेकर फिर रख देंगे नहीं होगा वो का वियोग होता ही मरण है चला गया सूक्ष्म चला गया आत्मा चला जाएगा रहेगा आत्मा में गमनागमन कुछ नहीं जन्म मरण कुछ है ही नहीं सर्वव्यापक है वो शिव रूप कल्याण कल रूपे सर्वव्या चेतन अद्वितीय है वो ही निष्क्रिय है अत्यंत शुद्ध है ना कोई क्रिया है कोई गुण है कोई धर्म है कुछ नहीं प्रतिबिंब में कुछ दिखे में का धर्म दर्पण में को उपाधि को हिलाएंगे उपाधि का धर्म प्रतिबिंब में दिखेगा बिंब में कुछ नहीं होता है सामान्य दर्पण को हिलाओ तो मुख हिलेगा न नहीं दर्पणे प्रतिम्ब हिले मुख को हिलता नहीं इसी प्रकार कल्याण स्वरूपे कोई विकार नहीं है निर्विकार एक रूप है आत्मा वही अपना स्वरूप उसके ज्ञान नहीं होने से प्रतिम्ब में चिदा देहादि बुद्ध में बुद्धि करके में सुखी मैं दुखी में मनुष्य में पुरुष में स्त्री ये सब है आत्मा सर्व व्यापक है के अंदर एक है इसलिए आज सुनी चाहिए वो सपा के जो पंडिता सम दर्शन समय ब्रह्म दर्शिना सर्वत्र ब्रह्म एक ही एक भेद नहीं है, आकाश में भी भेद नहीं और आकाश का कारण आत्मा में क्या भेद होगा टीका में अनोरणी अनुरुपरिमाद आनू अनुयान अतिशयन अनु अनुकाण से अनुयान अनुयान शब्द का अनुतर अतिशयन अनु जो कौन है अहमे जगत, तो जगत का कारण भूतो अहमे जगत का कारण जो स्वरूप जो ब्रह्म आत्मा है वही अहमे अहम प्रत्यय व्यवहार युग्यो न तो अन्न अहम प्रत्यय अहम इसे ज्ञान अहम इसे व्यवहार का युग्य चेतन आत्मा एक हे वही जगत कारण है न तो कोई है न अलग एक ही तत्व है न तो तद्वत्थ अहम एवं तदवत का, का उसी जतानु सता महान जिस प्रकार अणु से महान है अणु से भी अणुतर है तो महान से भी महत्तर है तद्वत का उसी प्रकार यथाणु सता महान सर्वस्मात्त अधिक सबसे अधिक सब से भी महत्तर है जितने महान उसे भी महत्तर है व्याख्यातम तो वही अहम का अहम इसे प्रत्येक चिद्रूप आत्मा लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ नहीं लेना देह विशिष्ट को नहीं लेना हम जो कहा जगत कारण है शुद्ध चेतन है शुद्ध चेतन भी कारण कैसे होगा माया से माया से कारण कहा तो माया के कोई आने से कारण बन करके जगत बनाएंगे कुलाल बैठा है मिट्टी लाने पर घट बनाएगा इस प्रकार ब्रह्म है माया आने पर दोनों मिल करके जगत बनाएंगे भोजन जैसे पकाते ऐसे नहीं कुछ बनता नहीं माया से क्या था? माया अनिर्वचन मिथ्या है जादूगर जैसे दिखा देता है ऐसे देखा देता है ब्रह्म से जगत दिखता है अज्ञान से माया से माया से मतलब माया कोई पदार्थ नहीं है वो कार्य दिखता है वो तो कारण शक्ति को माया शब्द से कहते है जगत दिखता है तो ब्रह्म में शक्ति की कल्पना करते नहीं तो कहाँ से जगत आएगा और यदि समझ लिया माया मिथ्या है तो जगत भी मिथ्या है जगत मिथ्या है तो उसका कारण शक्ति भी मिथ्या है और जगत मिथ्या समझने के लिए दृष्टांत है स्वप्न दृष्टांत स्वप्न प्रपंच ऐसे दिखता है सत्य लगता है कि मैं मिथ्या है जगन के बाद स्वप्न प्रपंच नहीं रहा इसी प्रकार जब तक अभी सोया हुआ है अनाधिकार से निद्रा से जब जग जाएगा ज्ञान हो जाएगा देख क्या जगत है ही नहीं जागृत प्रपंच भी लगता हम जगे हैं सपने में क्या लगता हम सोए हैं हाँ जगे सपने में लगता हम जगे हैं कोई कहेगा तुम सपने देखते तो नहीं मैंने हम जगे हुए इसी प्रकार अभी लगता है जगे हुए अभी भी सोया हुआ कब से सोया हुआ अनादिमाया सप तो अनादिमाया से सोया हुआ यदाजीव प्रबुद्ध जब जगता है तब समता है अजम अनिद्रम असपनम अद्वितम बुद्ध थे तथा सत्य लगता है कि किन्तु वास्तव आत्मस्वरूप में कुछ ही नहीं है जगत का अधिष्ठान है जगत की प्रतीत होने पर भी जगत की उत्पत्ति वास्तव नहीं है दिखता है इसे उत्पत्ति कल्पना करते हैं राज्य में जो सर्प दिखता है वो सर्प की उत्पत्ति और सर्प का नाश सर्प मर गया सर्प उसमें घुस गया ये सब शब्द प्रयोग करते है दिखता है इसलिए मिथ्या है जब समझला मिथ्या है तो उसकी उत्पत्ति क्या है कुछ नहीं दिखना ही है केवल अनिय महताम कारणानं यथा भेद तथा वापिस्याद अनिय महताम कारणाना अनुतर है, है कारणों का सब भिन्न भेद रहता है तो इसी प्रकार इसमें भेद होगा तथा वापस भेद हो जाएगा इत विश्व इधम सर्व कुछ सब एक ही विश्व सारे विश्व में ही हूँ सारे विश्व कौन सा विग्रह केसु साम अविद्या सहिद्यम सूत्र तेना सहे तुल्य हो गए बहु विष्ण अविद्या के साथ अविद्या माया के साथ सारा जगत जगत कार्य अविद्या है कारण सारे कार्य कारण जितने हैं सब कुछ अध्यस्त है ब्रह्म में कार्य क्या है भूत भौतिक प्रपंच जातम कारण है अविद्या और उसको छोड़कर बाकी सब कार्य है क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थो क्षर उचित गीता में रोज बोलते है ना गीता में जब पाठ करते ना श्लोकों का भी अर्थ है जैसे गीता पाठ करते समय थोड़ा अर्थ भी सोच लो <laughs> भोजन में दृष्टि के बोला गीता पाठ होता है कोई पार्टी भी नहीं कर पाते हैं ज्यादा दृष्टि में उसमें ज्यादा आग्रह हो तो पाठ भी बंद हो जाता है एक साथ तो दोनों नहीं हुआ ना किन्तु यदि अर्थ चिंता चिंतन करें रोज बोलते द्वाभिमोह पुरुष लोके दो पुरुष है एक क्षर पुरुष है ढेर राशि अरे का अक्षर क्षर कौन अक्षर कौन स्वयं भगवान का तो क्षर सर्वाणी सारे भूत कार्य क्षर और कूटस्तु अक्षर कारण है अक्षर कार्य है इ्षर और कार्य कां से विलक्षण है शुद्ध चैतन उत्तम पुरुष स्तन्य उत्तम पुरुष है कार्य कांड से विलक्षण है कारण का अधिष्ठान है वे कहते अविद्या और उसके कार्यभूत भौतिक का प्रपंच वो सब कुछ ब्रह्म में अध्यस्त है अध्यस्त वस्तु की सत्ता अधिष्ठान से अलग नहीं है वो अधिष्ठान ही है जो सर्प दिखता हो सर्प रजू ही है रज्जु से भिन्न नहीं है अविद्या अविद्या के कार्य भूत भौतिक प्रपंच जातम सारे प्रपंच अहम एवं मैं ही हूं दृग रूप चेतन अहम इस शरीर को मिलाकर किस नहीं समझना जो दृक चेतना शरीर है दृश्य और दृक है जानने वाला होता है चेतन है। क्षेत्र क्षेत्र को जानने वाला वही क्षेत्र है अहम एवं अहम व्याख्यात वही अहम प्रत्येक अहम इसे कहा जाता है अहम कहते समय अधिष्ठान चैतन्य भी रहता है देहादि को मिलाकर के कहते हैं अनात्मा को छोड़ दे तो वही ब्रह्म है घटो अस्ति कहते हैं घटो अस्ति अस्थि कहते तो सदरूप है के साथ घट को मिला करके घटो अस्थि घटो अस्थि घट सन ऐसे कहते हैं घट मिथ्यांश को छोड़ तो सदरूप रहा एक सद और एक मिथ्या सत्यानृत्य मिथुन कृत्य अध्यास ही सदरूप अधिष्ठान है और बाकी अध्यस्त दोनों को एक मिला करके अहम अहम कहेंगे तो अधिष्ठान चैतन्य भी है और शरीर सूक्ष्मीदा भाषा भी है अनात्म को मिला करके अनात्म को छोड़ देंगे तो कोई रहेगा कुछ अधिष्ठान चेतन है वही अहम जो बुद्धि का साक्षी वही है जो साक्षी रूप से कहा गया वही अधिष्ठान चेतन सारा प्रपंच जातम अहम् अहम का तो मेरे से भिन्न नहीं है प्रपंच है ही नहीं केवल आर पी तिखता है सर्प रज्जु ही है सर्प नहीं किंतु रज्जु है सर्वम खल ब्रह्म सब कुछ जो दिखता है ब्रह्म ही है सर्वम खलुदम ब्रह्म का सब ब्रह्म है कहीं कहाम अहम कहा अहमे इदम सर्व सा में भूम विद्या आत्मेदम सर्व अहमेदी अहमे जैसे सर्व खद्रह्म कहा गया देवी भागवत में सर्व खलु अहम सर्व खल इद्र सामवेद में मंत्र है। देवी भागवत में देवी विष्णु भगवान को कहती सर्व खदमेहम सब अहम मैं ही हूं देवी भागवत में आया बटपत्र विष्णवे बाल रूपिणे श्लोकाध्य तया प्रोक्तम भगवत किला बटपत में स्वयं हु विष्णु भगवान बच्चा बाल रूप से प्रलय काल में जल में विष्णु भगवान बच्चे होकर के बट्ट पत्र के उसे हुए उनको लगा मैं क्या हूँ क्या है? ये सोच दिखता है मैं कौन हूँ कहाँ से आ सब क्या है तो देवी उनको उपदेश करती है सर्वम खल इधम एवाह ये सब है नान्य दस्त सनातनम सर्वम खल इधम एवाहम नान्य दस्त इतने उपदेश आधाश्लोक है सर्वम खल इधम एवाह सनातनम अहम एक तत्व है उसको छोड़कर और कुछ है ही नहीं नित्य यही आर्ध श्लोकार त्वया प्रोक्तम भगवतिया भगवती ने आधे श्लोक से उपदेश किया विष्णु भगवान को वो उपदेश क्या करेगा अखिलार्थ दम सारे अर्थ को धर्म अर्थ काम मुख्य सबको देने वाले जो ज्ञान हो गया तो ब्रह्म मुख्य प्राप्त हो गया तो बाकी पुरुषार्थ सब उसके अंतर्भुत हो गए अखिलाम यूपदेश सारे सर्वं सर्वं खद्रह्म कहो गीता में कहते वासुदेव इदं वासुदेव बहुनाम जन्मनामं ज्ञानवादना प्रपद्यते वासुदेव सर्वुदेव सर्वं कहो सर्वं ब्रह्म कहो अहम कहो ब्रह्म सर्वं एक ब्रह्मी तत्व इसे सारे प्रपंच जाता अहम वही ब्रह्म अस्गत तत्वादेद राहित्य स्वास्थ्य अभेद सहत जगत तत्व से भिन्न नहीं है तत्व आत्मतत्व से भिन्न नहीं है आत्मतत्व अपने स्वरूप अपने से भी अभेद सभेद ही जगत इत विचित्र तो जगत अपने से भिन्न नहीं है तो भी जगत में नाम रूप विचित्र दिखिता है विचित्रम विविधम स्वयं अनंत भेदवत इत्यर्थ वही स्वयं अनंत भेद वाला दिखता है अज्ञान के कारण जगत भिन्न भिन्न दिखता है अलग अलग दिखता है तद अभिनस्य तस्य तुम से तब आप आधुनिक तुम सियाद इत जगत से अभिन्न यदि आप हो तो आप आधुनिक और जगत अभी उत्पन्न हुआ तो आप भी उत्पन्न हुए अभी पहले नहीं थे जगत से अभिन्न ब्रह्म सर्व ब्रह्म तो सब जगत उत्पन्न होता है तो ब्रह्म भी उत्पन्न होता है, <laughs> है। तो कहते तो तो ये जब जगत से अभिनज यदि आप है तो तब आप आधुनिकतम से आता अभी अभी ये सब मकान आदि अभी बने जगत अभी उत्पन्न हुआ तो अभी अभी उत्पन्न हो तथा पुरातन हम हम पुरातन है जगत ऐसे दिखता है वास्तव जगत है ही नहीं जगत ब्रह्म का अर्थ जगत नहीं किन्तु ब्रह्म है जगत अभिन्न है जगत अभिन्न ब्रह्म जो कहा जगत नाम रूपात्मक जगत मिथ्या है मिथ्या नहीं उसका बाद समाधिकरण जगत ब्रह्म है वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम ब्रह्म जगत हरिदेव जगत जगत देव हरि कहते जगत भगवान ब्रह्म है जगत नहीं किंतु ब्रह्म है तो ये बाध हो जाने से नाम रूप छोड़ दिया अधिष्ठान नाम रूप आधुनिक है अभी प्रकट हुआ अभी दिखता है किंतु अधिष्ठान ब्रह्म पुरातन चिरंतन है, उसमें दिष्टान्त देते दे हैं, आधुनिक सर्प धारा बलिवर्ध मु तत्व आदि अभिन्ना चिरंतन रज्जु रिव अहम व्याख्यातम आधुनिक सर्प अभी सर्प दिखता है रज्जु ही थी अभी सर्प दिखता है अभि रजू है चेट चेट। अभी रजू भी है सर्प भी है भ्रांति काले में सर्प है या नहीं, नहीं। भ्रांति काले में सर्प नहीं पहले तो था नहीं। सर्प तीनों काले में नहीं है सर्प कोई कहता सर्प कोई कहता नहीं सर्प नहीं कोई जल धारा है पानी चल रहा है सर्प नहीं है दूसरा कहता नहीं बड़ीवर्द मूत प्रत तो। बैल ने मुत लिया मूत्र नहीं दिखता मुत्र है चिन्ह बड़ी बद मूत्र चिन्ह कहता दंड है भू छिद्र कोई रेखा है विभिन्न प्रकार कल्पना करते कोई कहता माला है ये सब जितने हे उससे अभिन्न है रज्जु अध्यस्त वस्तु से अभिन्न का अध्यस्त वस्तु नहीं है किंतु अधिष्ठान है सारे अध्यस्त वस्तु मिथ्या कल्पित हे अधिष्ठान सत्य है, है, है। चौरह स्थाणु अर्थात चोर नहीं केन्द्र स्थान है सर्प नहीं किन्दु रशि है ये अभी जो आधुनिक दिखते हैं वही अधिष्ठान ही वास्तव है बाकी सब आधुनिक है चिरंतनी, है। पहले राज्य थी भ्रम होने के पहले भी राज्य थी भ्रम नष्ट होने के बाद वो रज्जु है वही चिरंतनी रज्जु रे व रज्जु के समान सर्प जलधारा बलीभद्र भूचिद्र आदि की अपेक्षा रज्जु जैसे पहले है इसी प्रकार अहम चिरंतना रज्जु सर्प काल में सर्प के सर्प नहीं रहे सर्प की उत्पत्ति के पहले हमेशा एक रुपए रज्जु तो रज्ज है भ्रम हो जाने पर भी रज्जु में कोई परिवर्तन नहीं होता है बहुत लोग ब्रह्म हो गया सर्प दौड़कर हाथ पर तोड़ते हैं तो तोड़ टूट जाते हैं तो उस समय रज्जु में थोड़ा सर्प का विषय आ जाएगा ना नहीं रज्जु तो रज ही है इसी प्रकार अजीरी अहम की ही चिरंतन एक रूप है इसलिए उसको कहते अच्युत च्युत नहीं होता अपने स्वरूप से स्वरूप से मैं एक ही रहता है पुरुष पुरुष का तो परिपूर्ण परिपूर्ण है वास्तव है परिपूर्ण वस्तु तो कौन से देहादि कल्पित है ये तो परिच्छन हो जाएगा किंतु वस्तु तो जो चिद्रूप व्यापक है अहम व्याख्याता अहम है दृग रूप है अविद्या दशायाम ईशह नियंता जे ईश्वर है नियामक है वो भी अविद्या दशायाम अज्ञान अवस्था में ही ईश्वर नियामक है ज्ञान हो जाने पर कोई नियामक और कोई नियम्य दो भेद रहेगा नहीं नियम में नियामक भाव अज्ञान अवस्था में अंतर्यामी है नियामक सबके अंदर होकर नियमन करने वाले और अवस्था में ही है ज्ञान होने पर कोई भेद नहीं है नियम्य और नियामक दो होना चाहिए दो होगा तो निया ईश्वर नियामक होगा ज्ञान होने के बाद भेद मात्र समाप्त तो हो जाएगा अद्वितीय ब्रह्म उसमें ईश्वर भी अविद्यावस्था में है और जिसको हम ईश्वर शब्द से कहते हैं ईश्वर का लक्ष्यार्थ शुद्ध चेतन है वाच्यार्थ है मायाविट चेतन है। माया विशिष्ट चेतन जो वाच्यार्थ है जीव के साथ उसका अभेद नहीं होता है लक्षार्थ शुद्ध दृक् शुद्ध चेतना एक है वाच्यार्थ में अभेद चिंतना नहीं होता है करना नहीं चाहिए लक्षार्थ में अहम ब्रह्म अहम ईश्वर इसे कहे तो अहम ईश्वर भी कहे लक्षार्थ को लेकर के ईश्वर कहे तो कोई आपत्ति नहीं ईश्वर माने वाच्यार्थ को लेंगे तो अहम ब्रह्म को तो भी भ्रांति है लक्ष्यार्थ में एकत्व है तो ईश्वर नियंत्र दशा में ईश्वर है नियंत्र नियंत्रित सामर्थ्य महा नियामक होने के लिए सामर्थ्य होना चाहिए नियामक होने के लिए हिरणमय हिरणमय प्रकाशमय है तो ज्ञान प्रचुर तत्प्रधान वा ज्ञान प्रधान प्रकाशमय आदित्यस्थ आदित्यस्थ तत्प्रधान वा आदित्यस्थ आदित्य में स्थित प्रकाश रूप आदित्य मंडल है वही प्रकाश में पुरुष सर्व कार्य कारण आत्मा अहम सर्व कार्य कारण आत्मा सब कार्य रूप स्व कारण रूप कार्य कार्य कारण जितने सब कल्पित होने से वही आत्मा है कार्य करने है आत्मा ऐसे उसका स्वरूप है अधिष्ठान ही सब कार्य कारण से दिखता है जब ज्ञान हो जाता है दृग रूप चेतन में निश्चय हो गया वही दृग रूप ही वास्तव स्वरूप सब का सारे पदार्थ का वास्तव स्वरूप दृग रूप चेतन अहम ब्रह्म ज्ञान हो गया तो वो भी सर्वात्मक हो गया जो दृग रूप चेतन सर्वात्मक है वो सो अहम अस्मी निश्चय हो गया तो अहम सर्वात्मक सारे कार्य का आत्मा है स्वरूप अधिष्ठान हे ये व्याख्यान क्या है अहम दृग रूप चेतन जो लक्ष साक्षी है कुटस्थ है बुद्धि का भी जो साक्षी है प्रकाशक वो साक्षी जो तीनों अवस्था का से विलक्षण वही साक्षी है एक दृघ रूप चेतना अधिष्ठान सारे जगत का वही शिव रूपम मंगल स्वरूपम मंगल मंगलम स्वरूप से मंगल है आनंद स्वरूप है कोई दुख है नहीं कोई अमंगल नहीं कोई अशुद्धि नहीं है एक दृघ रूप चेतन है जो शुद्ध है निर्विशेष है उसको छोड़कर बाकी सब से सब अशुद्धि हो गए माया से सब अशुद्धि है माया नहीं तो अशुद्धि कुछ है ही नहीं माया से ही जितने माया का कार्य अज्ञान का कार्य सब अशुद्ध है शुद्ध है केवल अधिष्ठान है राज्य में जितने कल्पित है सब कल्पित मिथ्या है सत्य तो रज्ज है दृघ रूप चेतन सत्य बाकी सब मिथ्या है सारे जगत इसलिए शिव रूप है अधिष्ठान चेतन आनंद रूप है नित्य उसका कोई परिवर्तन कभी हुआ नहीं है कोई परिवर्तन कर भी नहीं सकता है साधन करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए बंधन अज्ञान से है अज्ञान का जो बंधन है उसका नाश करना ना ज्ञान से नष्ट होगा ज्ञान के बिना मिथ्या बंधन की निवृत्ति नहीं होती है मिथ्या बंधन की निवृत्ति ज्ञान मास्त्र से ज्ञान हो गया तो मिथ्या बंध हट गया तो ही केवल ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान निवृत्ति के लिए ज्ञान वस्तुतः तो क्या करना है आत्मा का कुछ बिगड़ा उसका सुधार करना है साधन करके तो किसका सुधार करना है अनात्मा का सुधार करना है तो फिर क्या करना है प्रयत्न करते साधन करते क्या करने के लिए आत्मा में कुछ परिवर्तन हो उसको सुधार करना है आत्मा में कुछ परिवर्तन कुछ हो नहीं सकता है कोई कर नहीं सकता है आप उससे भिन्न है आपका आत्मा अलग है आपका आत्मा अलग है आप आत्मा से भिन्न है ये आत्मा, आत्मा, आत्मा कहते सम आत्मा तो हमारा शुद्ध है अर्थात हम तो अशुद्ध है हमारा आत्मा कहीं शुद्ध है हमारा आत्मा ऐसे शब्द प्रयोग किया जाता है हमारे स्वरूप हमारा आत्मा ये ऐसे विकल्प प्रयोग होता है विकल्प प्रत्यु होता है शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु सुन्य विकल्प भेद नहीं होने पर भेद व्यवहार होता है भेद नहीं अपना स्वरूप ही स्वयं है स्वयं स्वरूप आत्मा है एक स्वरूप है उसका कुछ परिवर्तन कुछ हुआ नहीं कई कोई कर नहीं है जितने भ्रम पर रज्जु तो रज्जू ही कुछ परिवर्तन नहीं होता है इसी प्रकार आत्मा में परिवर्तन नहीं हुआ है और अनात्मा का क्या सुधार करना है अनात्मा मिथ्या है झूठा है केवल इतने समझना है आत्मा अनात्मा का विवेचन कर देना मैं ही दीर्घ रूप चेतन हूँ मेरे सब अध्यक्ष है ये समझ लिया तो किसका सुधार करना है अधिष्ठान का सुधार करना है और जो मरुभूमि में जड़ दिखता है उसको सुखाना है पंप लगाकर हटाना है मरुभूमि में सुखा है सुखी है उसमें जड़ दिखता है जो जड़ दिखता है उसको हटाने के लिए कितने परिश्रम परिस, करें तो जड़ हटेगा बड़े बड़े पंप लगाकर सुखाना पड़ेगा कुछ करना नहीं और दिखता रहे तो क्या हो जाएगा मरुह में कुछ गिली हो जाएगी इसी प्रकार आपके सामने दर्पण दस बीस दर्पण रखकर हिलाएंगे टेढ़ा मेढ़ा दर्पण काले आदि दर्पण के तो मुख का प्रतिबिंब अलग अलग दिखेगा तो क्या करना है दर्पण को हटाना है या अपने मुख को ठीक करना है मुख स्थिर है मुख में काला है ही नहीं दर्पण में काला दिखता है दर्पण में काला दिखेगा तो मुख काला हो जाएगा ना नहीं दर्पण में टेढ़ा मेढ़ा हो तो मुख में टेढ़ा मेढ़ा है नहीं दर्पण आगे घिलता रहता कंपन होता है तो आपका क्या है बिगड़ता है सारा संसार ऐसे कुछ होने पर भी दृग रूप चेतन में कुछ नहीं आनंद स्वरूप है मंगल स्वरूप है माया मेघो जगत नीरम वर्षो से यथा तथा चिदाकाश से नो हानि नाभ हो नाभ इतनी स्थिति माया से जगत आने के उत्पत्ति स्थिति पड़े कुछ हो चिद्र आकाश में उसमें कुछ वर्षा से जैसे आकाश का कुछ नहीं होता है चिदृप ब्रह्म का कुछ नहीं होता शांत स्वरूप शांत स्वरूप होने पर भी अज्ञानी के कारण अशांत दुखी संसारी से भान होता है प्रयत्न किया जाता है अज्ञानी की निवृत्ति के लिए और अज्ञानी की निवृत्ति ज्ञान मात्र से अंधकार की निवृत्ति प्रकाश के बिना नहीं होगी अज्ञानी की निवृत्ति ज्ञान से ही इसलिए ज्ञान ही साधन है मुख्य का ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक है मोक्ष का साधन जो को तो अभी गौण प्रयोग है आत्मा नित्य मुक्त है बंधन है ही नहीं अज्ञान से भ्रांति होती में बद्ध में संसारी में दुखी अज्ञान नष्ट हो गया तो बंधन समाप्त तो हो गया और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही। ज्ञान के लिए प्रमाण से ही ज्ञान होगा बाकी जितने साधन से वह अंतगुण शुद्धि के लिए हाँ अंतगुण शुद्धि के बिना भी ज्ञान नहीं होगा वेदांत श्रवण करने के पहले ये सब साधन करे तो अंतगोण शुद्ध हो तो वैराग्य होगा वैराग्य हो जिज्ञासा वैरा हो सा तब ज्ञान होगा जिस प्रकार जल दर्पण आदि में महिला है जल में कंपन है प्रतिबसाप नहीं दिखता है का महिला को हटा दो नील के ऊपर हटा दो स्थिर हो गया तो प्रतिम्ब साप दिखता है अंतगण में सब काम क्रोध लोभ राग द्वेष आदि है पाप सब ये सब पाप के कारण सब है महिला है वो महिला को हटाने पर ही स्वच्छ प्रति अभिव्यक्ति होती अंत कोण शुद्धि की आवश्यकता है उसी के लिए बाकी सब साधन है सब साधन करने के बाद वैराग्य होता है वैराग्य हो तो समझे ला अंतोण शुद्ध हुआ है वैराग्य नहीं तो शुद्ध नहीं हुआ और वैराग्य होने पर ज्ञान होगा वैराग्य होने पर अर्थात जितने भक्ति उपासना जप ध्यान तीर्थ सब कुछ हो कोई कहते ध्यान से बढ़कर और क्या साधन है ध्यान कर बैठे वो रोज निधिध्यासन अलग है ध्यान अलग है ध्यान सामान्य रूप कर लेते हैं वो जो ध्यान है इतने मात्र से मुख्य नहीं होगा ज्ञान होगा ध्यान करके बैठेंगे तो ज्ञान हो जाएगा साक्षात्कार ज्ञान ध्यान कर बैठे तो ज्ञान होगा ना नहीं ब्रह्म से ज्ञान होगा प्रमाण है चक्षुरादि प्रमाण से ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता है ध्यान में बैठेंगे तो सामने परमात्मा आ जाएंगे चक्षु से दर्शन हो जाएगा साक्षात्कार हो जाएगा यह नहीं है चक्षुग्राह नहीं है या चक्षुषा न चक्षु के द्वारा ग्रहण नहीं होता है चक्षु से ग्रहण होगा तो क्या दिखेगा मिथ्या है इंद्रियों का विषय होगा तो मिथ्या है इसलिए अधिष्ठान जो दिग्ग रूप अचेतन अपना स्वरूप है उसका ज्ञान होता है प्रमाण से वेदांत प्रमाण ही, ही और कोई प्रमाण नहीं और वेदांत प्रमाण से क्या होगा ज्ञान होगा तो ब्रह्म का प्रकाश होगा ऐसा नहीं ब्रह्म का प्रकाश नहीं केवल आवरण की के निवृत्ति होती वेदांत प्रमाण से जो ज्ञान है ब्रह्माकार वृत्ति उससे आवरण की निवृत्ति होती है आवरण वृत्त हो गया स्वयं प्रकाश रूप है प्रयत्न यही किया जाता है अंत कोण शुद्ध हो जाए तो प्रमाण से ज्ञान होगा अंत कोण शुद्धि का साधन बहुत है वेदांत श्रवण भी एक अंत कोण शुद्धि का बड़ा साधन है किंतु वेदांत श्रवण भी प्राप्त होता है तभी कुछ बहुत जन्म के पुण्य से नहीं तो श्रवण भी प्राप्त नहीं होता है प्राप्त होने पर भी उसका ग्रहण नहीं होता है श्रद्धा नहीं होती पूरा कर नहीं पाते छोड़ देते हैं ये सब पाप के क्या नाम यदि वेदांत स्वर्ण प्राप्त तो हो थोड़े समझने में आता है तो अंत कोण शुद्धि का भी साधन है प्रमाण से तो ज्ञान का साधन है और शुद्धि का भी साधन है वेदांत विचार करते करते आत्म तत्व का विवेचना यही उपासना है परमात्मा की जो उपासना है परमात्मा स्वरूप का चिंतन उपासना स्तुति जितने करते स्तोत्र पाठ करते ध्यान करते क्या करते उनके स्वरूप का ही ध्यान चिंतन परमात्मा स्वरूप का कोई तो उपाधि विशिष्ट स्वरूप का ध्यान करता है कोई शुद्ध स्वरूप का ध्यान करता है कोई मही नहीं जान करके उनके भूषण का भी चिंतन करता है मुकुट का चिंतन करता है ठीक है किसी प्रकार चिंतन करता है तो अच्छा है किन्दु मुकुट को परमात्मा सोच कोई ध्यान करता है Okay, परमात्मा स्वरूप का दर्शन कर ध्यान करता है कौन सा चाहे परमात्मा को जान दे करके स्वरूप को जान करके ध्यान करे और कभी मुकुट को, को परमात्मा समझ कर ध्यान करे तो परमात्मा स्वरूप का वास्तव स्वरूप जानकर चिंतन करे तो और अच्छा है वास्तव स्वरूप को जानने के लिए ही ये सो शास्त्र है प्रमाण वास्तव स्वरूप का विचार और अपना स्वरूप वास्तव समझ ले कूटस्थ साक्षी परमात्मा के स्वरूप चिंतन यही है उपासना यही है भक्ति भक्ति है भजनम चिंतन निरंतर ध्यान ही चिंतन परमात्मा स्वरूप तो परमात्मा का वास्तव स्वरूप को समझने के लिए माया से क्या क्या हुआ और माया रहित तो स्वरूप क्या है ये कोई कोई डरा देते हैं कि निर्गुण माया रहित तो परमात्मा को है तो ईश्वर नाराज हो जाएंगे अपने हम ब्रह्म कहेंगे तो ईश्वर भी नाराज हो जाएंगे अच्छा यह जो शुद्ध ब्रह्म है सर्वज्ञ है या नहीं कुछ लोग कहेंगे कितने पापी है ब्रह्म परमात्मा को सर्वज्ञ नहीं परमात्मा है परमात्मा सर्वज्ञ है या नहीं ईश्वर तो सर्वज्ञ है किंतु शुद्ध ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं है शुद्ध ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं कहने के लिए कुछ लोग डरेंगे डराएंगे कहेंगे पापी है ब्रह्मो को कहते सर्वज्ञ नहीं तो सर्वज्ञ क्या मूर्ख है ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं माया से सर्वज्ञ माया से सर्वज्ञ कहते माया से हो किसी प्रकार हो तो सर्वज्ञ तो है माया से तो क्या हो गया माया से सर्वज्ञ तो क्या हो गया सर्वज्ञा तो है हल्दी डाल दिया तो दाल में हल्दी सब्जी में पीलापन आ गया तो कहेंगे ना पिला नहीं है, है वो हल्दी से पिला हुआ तो हल्दी से पिला हो तो पिला है नहीं हल्दी डांस से पिला पिला दिखता है तो पिला नहीं है पिता बनते है और हल्दी से हो गया हल्दी से हो तो क्या हल्दी से तो पिता है तो माया से हो तो क्या हो गया सर्वज्ञ है ना नहीं माया से तो सर्वज्ञ माया से माया से कहते सम माया क्या है माया नाम को कोई है नहीं है उनकी घर वाली नहीं माया है वो आकर के बर्मा को सर्वज्ञ बना देती है भोजन बनाते जैसे कोई आकर पत्नी बना जैसे ब्रह्मा माया करके उनको उनको के बना दिया ऐसा नहीं माया कोई ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं ब्रह्म से भिन्न है तो माया से मतलब मिथ्या है मिथ्या जूठा रज में जैसे अज्ञान से सर्प दिखता है अज्ञान से सर्प बन गया अज्ञान से सर्प बन गया।, गया मतलब अज्ञान आक करके रज में रज से सर्प बना दिया जैसे कुलाड़ घटा बनाता है मिट्टी से इसे अज्ञान आकर के रज्जु से सर्प बना देता है इसे बनाते है क्या बना फना कुछ नहीं है इस प्रकार माया से कुछ नहीं है माया से सर्वज्ञ मतलब तो वास्तव सर्वज्ञ नहीं है और सर्व प्रपंच दिखता है तो उसका कारण कल्पना करते हैं वही माया भी है वही सर्वज्ञ है वस्तु तो शुद्ध चेतना में कुछ नहीं माया नहीं माया का कार्य नहीं इस प्रकार विचार करेंगे तो ईश्वर नाराज हो जाएगा ना नहीं हमारा अनादर करता है <laughs> अनादर नहीं है वास्तव स्वरूप कहते ज्ञानी तो आत्मे बतम ज्ञानी को अत्यंत तो प्रिय कहते भगवान वास्तव स्वरूप को जो जानता है कि उसको तो भगवान कहते मेरा आत्मा है मेरा स्वरूप है अत्यंत तो प्रिय है नाराज नहीं है इसलिए वास्तव स्वरूप चिंतन करके ध्यान करे वही ध्यान श्रेष्ठ है तो वास्तव स्वरूप का ज्ञान वेदांत स्वर्ण से होता है वेदांत श्रवण करते करते अंतकण शुद्ध भी होता है दिने दिने तो वेदांत श्रवणार्थ भक्ति संयुक्तार्थ गुरु शुश्रया लब्धार्थ कृष्णाशीति फल प्रतिदिन असी कृष्ण का फल प्राप्त होता है वेदांत श्रवण से श्रद्धा पूर्वक गुरु शुश्रश्रया से लाध सेवा श्रद्धा पूर्वक विधिवत श्रवण करने से प्राप्त होता है अंतकरण की शुद्धि का भी साधन है जो वेदांत श्रवर्ण में यदि प्रवृत्ति हो गई थोड़े समझ में आता है तो वो शुद्धि का भी साधन है अन्य कोई साधन करता है तो हमेशा स्वर्ण नहीं होता है विचार नहीं हो पाता है अन्य साधन में उपासना भी करे जपादि भी करे वेदांत श्रवर्ण भी साथ साथ करने पर अंतकोण की शुद्धि होती है ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान प्राप्ति के लिए तो कुछ ना अंतकोण शुद्ध हो गया तो उपदेश तो सामान्य है तुम ब्रह्म हो ज्ञान वो अहम ब्रह्म उपदेश काम है अशुद्धि के कारण भले तो श्रद्धा ही नहीं होती ग्रहण नहीं होता मैं कैसे ब्रह्म हूँ शुद्धि प्रमाण है गुरु उपदेश करते है बार बार सुने तो भी डर लगता है मैं ब्रह्म कैसे हो अहम ब्रह्म कैसे होगा लक्षार्थ का ज्ञान नहीं होने से ये अहम ब्रह्म विचार करने में कठिन है अहम ब्रह्म विचार करते कहने पर भी लक्ष्यार्थ ज्ञान नहीं तो वो तो इसे ऊपर ऊपर चिंतन चलता है अपने को कोई कहे मैं राष्ट्रपति मैं राष्ट्रपति बोलता रहता है जानता है मैं खेतर के जाकर रोटी मांग कर खाना है अतः घर में जाकर के नारायण मांगेंगे कोई दे देगा तो खाएंगे आगे जाओ तो भागना पड़ेगा अब कहता है राष्ट्रपति हूँ सब लोग क्या कहेंगे पागल है जाकर कह मैं राष्ट्रपति हूँ फिर कहता रोटी दे दो खाने के लिए इसी प्रकार ये हम ब्रह्म कहता है और इधर लगता है कि मैं दुखी हूँ संसारी हूँ ये लक्ष्यार्थ समझे ले तो कहानी की आवश्यकता नहीं लक्षार्थ समझ लिया तो वही ब्रह्म निश्चय हो जाता है जो लक्ष्यार्थ में संशय विपर रहित ज्ञान हो जाता है तो वो अहमअ्री से निश्चय भी होता है ब्रह्माकार वृत्ति होती है लक्ष्यार्थ निश्चय नहीं होने से ही ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है लक्ष्यार्थ निश्चय होने पर ब्रह्माकार क्योंकि तत्पद का लक्ष्यार्थ शुद्ध चेतना तो मालूम हो जाएगा और त्वम का लक्ष्यार्थ शुद्ध चेतना मालूम हो गया तो दोनों एक है ब्रह्माकार वृत्ति होने पर वही नीति ध्यास वो उत्कृष्ट साधने उत्त, उत्तम तत्व चिंता से तत्व चिंतन ध्यान की अपेक्षा भी उत्कृष्ट है और सामान्य ध्यान है निकृष्ट है तो मन की एकाग्रता के लिए वृत्ति निरोध के लिए ध्यान भी साधन है किंतु वेदांत सवर्ण उससे अधिक है जप ध्यान तीर्थाटन अनुष्ठान सब साधने सब साधन करने पर ही वैराग्य होता है अंतगुण शुद्ध होता है अरे वेदात श्रवण सबसे अंतरंग साधन है ओनो मित्र वरुण शनो भव शन इंद्र बृहस्पति शनो विष्णुक्रम